तीन भूतल्यार चरो कठे अदमरो लिया नदी को तट फैंके को सर आज विष्णुमती मंझे कुन छटपट बेहोसी अस को बीच महा झुंडी रहेकोत्यो सी मर्नर मर्न न सक तड़पी रहे छत्यो चिंता दारुण बाट मुक्त हुनको को चेष्टा करी शेरि के भो प्राण परंतु छुट् न सकी अड़की तनईमा आलो घाउ अज छ भल भल गरी निस्को रगत मयाले तर छ कोई दिने कस्तो अद्यारो बखत को परंतु सात उसको दुर्भाग्य में ऊ पर्यो यथ न होने के पाप उसले उसे बैरी देख सुन्न नपरोस् यो तीस्ता तो हालत लेखन शक्ति यो लेखनी एवटा लाश छंतु श्वास उक बेवास्ता अब हेलना बीचपरी पीड़ा छ मर्मात यूनि व्यक्ति थी प्रशस्त देशमा जिसको यो देश मई कम कसरी यो यातना निर्मम श्रद्धा भक्ति अनंत काल जिसले देश भित्रो समझी केवल देश निम्ति जसले कर्तव्य धेरे गयो के ही मान नपाई प्रेम ममता सुक् डर यहां यो तो निष्ठुरता कहीं जगतमा में होलार संभावना थोपा आंसू चुहाई आज उसे कोई छोईदी लाग को उसले अनेक गुनको, के मोल गुण को अलबिंदु समुख में पारने भय नुन के लाग्यो उसको भय पची हरे बैरी स्वयं दई बनई कस्तो जीवन थोड़ा कसो हुन गो चक्र सान उड़ी गरुड़ झकाश ढाक्ने कितु अदशा जाबो निर्घिन एक तुच्छ भूसना जस्ते भई त्यो नेपाली जन चुपछौ तिमी अन्याय यो सही बोल क्याय का दुई कुरा हा प्राण की भो न हरे सारा कस्तो घोर कलंक देश बिचमा बीच में बना पुरखा को गरीमा कता तिर डुब्यो नेपाल को शानमा ध्वासो घोर दे जीव नुछा हे देश का काली तिम्र देश न हो यहां यदि कुछ बेइजती हु तिम्रो नाक यहाँ रहसरी ठाड़ो भैलौ भन योता हुए हुन, बिग्र देश भावी सतती मथि छाप इसको पर्ला बड़ो बैगुनी तिम्रो न्याय मरी रहे कसरी यो देश का पक्ष आड़ लिएर लिय फेरी जीवने यो घोर संघर्षमा हु निछल वीरकर्महर को आधार यो लोक नई त्यो लोक नोक कृतघ्न दिए के अर्थ सत्कर्म कई तीब्रो नई हक को निमित्त उभिने त्यो उच्च खम्भा ढल्यो बोलते नौ कि न किंतु हो चुंक्क नैराश्य कस्तु लियऊ थुक्ला इतिहासले यदि यही भने भीरुता मूर्दा को चकमतापन यहाँ लज्जाऊने मौनता धिकार नहीं छविष्य जतिसुक टाड़ा पुगेता बनी यो घटना सदै रहने पीड़ार बेथा बनी आप चीज महान संभाल न सक फ्या तिम्रो निम्ति मरेर रि कसले करने भलाई हुने ीर बीम्ज बिंज जन को कल्याण मीन दिन एवटा बी मरी रहे कसरिया तड़पद छीन छ कहिले खट दिए नौले देश को उज्ज्वल कहिले खट दिए नान यो देश को निर्मल कह दिए नाग उसले को भाल में कहींलै मेट् दिए नीमा कोल में आपनो शक्ति तमाम ले मुल्क को सेवा करी सर्वदा मंझे भैकन उजियो मुल्क को रक्षा सम्मानमा राजा रइयत निम्ति रैयत सदै राजा निमित्त भनी जिसको जीवन ले प्रभावित करो तस्कृ फुटोजी जीवनी यो कस्तु जड़ता विदीर्ण दिल को यह प्राण घाती व्यथा यो देखता पी चुपचाप रहने यो मर्म घाती कथा साई घोर अनर्थ पो हुन के देख यो तो पर्यटन भाचों लक्ष्य मलाई यो कलम नई के